इस बात में सच है आसपेंसकी की किताब बैकन अरस्तु दोनों को मात कर देती दोनों को बहुत पीछे छोड़ देती ऐसा प्रसिद्ध गणितज्ञ गुरजीफ को मिलने आया और गुरजीफ ने पता है उससे क्या कहा एक नजर उसकी तरफ देखा उठा के एक कागज उसे दे दिया कोरा कागज और कहा बगल के कमरे में चले जाओ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 पंद्रह वर्ग मील तो साथ पुना भी नहीं आश्रम में बड़ी बड़ी झीलें हैं मीलों लंबी जिन पर हजारों सन्यासी नग्न स्थान स्नान करते है कृत्रिम जल प्रपात है हा एक कृत्रिम जल प्रपात है छोटा सा दो फिट ऊंचा उसमें चार छह मछलियां नग्न घूमती हैं जरूर और उनका रंग गैरेक है यह बात सच है पानी एक फीट से ज्यादा गहरा नहीं है और चार वर्ग फीट से बड़ी हौज नहीं है मीलों लंबी झील हजारों सन्यासी नग्न स्नान करते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 अखबार वाला भी बैठ के चाय पी रहा है गुरजे चाय पी रहा है गुरुजीफ ने अपनी बगल में बैठी एक सिस्या से पूछा कल कौन सा दिन था उसने कहा कल शुक्रवार था और गुरजेफ ने पूछा आज कौन सा दिन उसने कहा यह भी कोई पूछने की बात है। जब कल शुक्रवार था तो आज शनिवार गुरजीएफ ने प्याली पटक दी पत्थर पर और कहा यह कैसे हो सकता है शुक्रवार के बाद शनिवार कभी सुना है हो सूझे मुझे मूड समझा है वो अखबार वाला तो ये सब हाल देखा सुनकर ये आदमी तो पागल है कह रहा शुक्रवार के बाद कभी शनिवार हुआ है सुना है और प्याली पटक दी वो अखबार वाला तो के खड़ा हो गया कि यहां से तो निकल भागना बेहतर है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 सेव जैसा दिखने वाला एक फल तोड़ा और कहा ऐसी खाइए इससे आपकी वीर्य ऊर्जा बढ़ेगी इसे खाने से आप संभोग के परमानंद को उपलब्ध होंगे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 और लोग उस फल में उस सुख पश्चिम में बड़ा रोग है कैसे काम ऊर्जा बढ़े पश्चिम में ही क्यों पूरब में भी दीवानों पर नहीं तो हकीम बिरुमल और गुप्त रोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की कोई कमी है या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 और तीसरा विरोध राजनेताओं की तरफ से होगा क्योंकि राजनेता नहीं चाहता कि लोकमानस प्रशिक्षित हो कि लोकमानस प्रबुद्ध हो कि लोकमानस जड़ता से छूटे क्योंकि अगर लोकमानस जड़ता से छूट जाए तो तुम जिन बुद्धू राजनीतिज्ञों को मत देते हो उनको मत दोगे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 या उल्लूओं के पट्टे अगर उल्लू बहुत बूढ़े हो गए जैसे मुरारजी देसाई कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे तब उनका पट्टा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है अब कांति देसाई चुनाव लड़ेंगे उल्लू मर भी जाए तो औलाद छोड़ जाते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 मेरे मित्र मेरे संगी साथी मैं यहां अनुयाई पैदा नहीं कर रहा बल्कि मित्रों का एक समूह एक सत्संग मैं जो कहता हूं उसे मानना आवश्यक नहीं मैं जो कहता हूं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 और पाइथागोरस यूनान में लेकिन इन सब का स्वाद एक जैसा है ये सब हंस हैं ये मोती ही चुकते कृष्ण हो महावीर हो मूसा हो मोहम्मद हो ये सब हंस हैं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 और अपनी हंसनी से कहा कि चल अब और चले तो कौ ने कहा कि ये क्या शरारत एक तो हमने ठहराया और तुम हमारी पत्नी को ले चले ये अतिथि का ढंग एक तो हम मेजवान और ये तुम हमें फल दे रहे हो ये धन्यवाद हंस आंखें तो फटी की फटी रह गई उसने कहा क्या तुम कहते हो ये तुम्हारी पत्नी ये मेरी हंसनी है तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती तुम काले ये गोरी कौ ने कहा किसको धोखा दे रहे हो ये काली है किसने कहा गोरी वहां तो कौए ही कौए थे सारे कौ ने करके कर कहा काली गोरी कौन कहता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 बहुमत उनका है इसलिए सदा से कौए यही कहते रहे हंस चुनेगा दाना का कौवा मोती खाएगा हालांकि कौआ मोती खा नहीं सकता है मोती को पहचान ही नहीं सकता खाएगा क्या परख कहां कहता भला रहे कि कौआ मोती खाएगा क्योंकि हमारी भीड़ है हमारा बल है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 बरसा के दिनों में उगाते सफेद छतों की तरह जमीन में या लकड़ियों पर उनका नाम ही कुकुरुत्ता इसलिए है कैसे स्थानों पर उगते हैं वो जो कुत्ते जीवन जल बहाने के लिए चुनते उल्टी सीधी जगह पे उगते कुछ कुत्तों के जीवन जल से उनका संबंध नहीं नहीं तो मुरार जी देसाई बहुत प्रसन्न होंगे कि देखो जीवन जल का प्रभाव क्या गजब का फूल खिला उनका नाम ही कुकुर है कुत्ते के जीवन जल से उनका कोई संबंध नहीं है गरीब आदमी इकट्ठे कर लेते सुखा लेते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 और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुकरमुत्ते मुत्ते विषाक्त होते किसी गलत जगह में उगे होते किसी ऐसे वृक्ष पे उगे होते जिसमें विष होता है तो विषाक्त हो जाते वो जो कुकरमुत्ते की सब्जी थी विषाक्त थी बुद्ध ने चखी कड़वी थी